एलेनोर रुजवेल्ट और डरावना तहखाना पीटर मर्चेंट चित्र डिविडो। जब वो छोटी लड़की थी तब एलेनोर रुजवेल्ट हर चीज से डरती थी उसने कभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया एलेनोर बहुत सी चीजों से डरती थी एलेनोर नावों से डरती थी उसे पानी में गिरने का डर था वो चूहों से डरती थी वो घोड़ों से डरती थी वो लुटो से डरती थी लेकिन सबसे ज्यादा एलेनोर अंधेरे से डरती थी यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि वो एक बहुत ही अंधेरे घर में रहती थी फिर भी एलेनोर को उसका घर पसंद था उसकी आंटी एडित भी वहीं रहती थी एलेनोर एडिथ आंटी से प्यार करती थी और उसे आंटी को खुश करना पसंद था एक रात सभी के सोने के बाद एलेनोर को आंटी ने एलेनोर की आंटी ने उसे बुलाया एलेनोर अंधेरे में चिल्लाई सुनो एलेनोर एलेनोर ने अपनी आंखें खोली वो अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहती थी लेकिन वो अपनी आंटी की उपेक्षा भी नहीं कर सकती थी वो जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए एलेनोर अंधेरे में बहुत धीरे धीरे चलते हुए आंटी एडिथ के कमरे तक पहुंची वहां अंधेरे कमरे में उसकी प्यारी आंटी लेटी थी वो बहुत बीमार लग रही थी एलेनोर उन्होंने कर्कशवर में कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ बर्फ ला सकती हो मेरे गले में बहुत दर्द है थोड़ा सा बर्फ का पानी मेरे दर्द को शांत करेगा वो सुनकर एलेनोर जम गई एलेनोर अपनी आंटी के लिए भला बर्फ कैसे लाती बर्फ के लिए उसे नीचे जाना होता घर के सबसे अंधेरे कमरे में नीचे तहखाने में लेकिन एलेनोर अपनी आंटी से बहुत प्यार करती थी उसे उनकी मदद करनी ही होगी एलेनोर ने गहरी एक गहरी सांस लेकर एक मोमबत्ती जलाई फिर उसने बर्फ की बाल्टी उठाई और हॉल से नीचे चली जब वो तहखाने के दरवाजे पर पहुंची तब एलेनोर रुकी उसे लगा जैसे उसने कुछ शोर सुना हो और वो शोर तयखाने से आ रहा था क्या वो मुड़कर वापस चले जाए पर फिर उसकी आंटी क्या कहेगी धीरे धीरे एलेनर ने तहखाने यानी बेसमेंट का दरवाजा खोला वहां एकदम खूब पंधेरा था वो पीछे मुड़ना चाहती थी लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई नीचे की सीढ़ी पर एलेनर ने एक और खरोचने की आवाज सुनी इस बार उसे पता था कि वो आवाज़ असली थी वो अपनी मोमबत्ती को उस तरफ ले गई और उसने नीचे कुछ देखा एक चूहा चूहा एक झटके के साथ बर्फ पर गिरा चूहा एक झटके के साथ फर्ज पर गिरा फिर वो एक कोने में जाकर छिप गया और नजर से बाहर हो गया एलेनोर ने गहरी सांस ली अब वो तयखाने तक तो आ चुकी थी उसे कुछ बर्फ बर्फ वापस लेकर जाना था लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी उसे यह नहीं पता था कि आइस बॉक्स कहाँ रखा था बिल्कुल नहीं और तहखाने में घोर अंधेरा था धीरे धीरे एलेनोर तहखाने के अंदर गई वहाँ उसने एक छोटा दरवाजा देखा वो सिर्फ़ एक दरार जैसा था उस दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ क्या वहाँ कोई था एलेनोर वहां से भागना चाहती थी लेकिन अब वो बर्फ के बिना नहीं जा सकती थी एक और गहरी सांस लेते हुए उसने उस छोटे से कमरे के उस छोटे दरवाजे को खोला बर्फ का बक्सा जैसे उसने आइस बॉक्स खोला एलेनोर को अपने पूरे चेहरे पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ मकड़िया एलेनोर चिल्लाई जैसे उसने मकड़ी के जालों को साफ करना शुरू किया उसके हाथ से बाल्टी और मोमबत्ती गिर गई मोमबत्ती बुझ गई अब वहां पहले से कहीं अधिक गहरा अंधेरा था लेकिन एलेनोर भागी नहीं वो अब इतनी दूर आई थी और उसकी आंटी को बर्फ की जरूरत थी उसके पास करने को केवल एक ही काम बचा था उसने बाल्टी उठाई और उसमें बर्फ भर डाला तयखाने के दरवाजे पर वापस जाते समय एलेनोर कुछ चीजों से टकराई उन्होंने उसके दिल को झकझोरा लेकिन वो बर्फ की एक पूरी बाल्टी के साथ तयखाने से बाहर निकली फिर मुस्कुराते हुए एलिनोर सीढ़ियों पर कूदती उछलती हुई अपनी आंटी के कमरे में गई एलेनोर उसकी आंटी ने कहा मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी अंधेरा बहुत डरावना हो सकता है हाँ एलेनोर ने कहा पर आप मेरी चिंता न करें मैं ठीक हूँ एलेनोर ने गर्व से आंटी को बर्फ की बाल्टी सौंप दी उस रात के बाद एलेनोर का डर कुछ कम हुआ उसके बाद पूरे जीवन भर एले एलेनोर, हम... एलेनोर हमेशा अपने डर का डट कर सामना करती रही एलेनोर रुजवेल्ट बड़ी होकर हीरो बनी उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त की और एक प्रसिद्ध सार्वजनिक वक्ता और एक साहसी प्रथम महिला बनी एलेनोर ने कभी भी अपने डर को दूसरे लोगों की मदद करने के रास्ते में आड़े आने नहीं दिया एलेनोर रूजवेल्ट के जीवन की समय रेखा अठारह सौ एलेनोर रूजवेल्ट का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ अठारह सौ एलेनोर की मां का निधन एलेनोर अपनी दादी के साथ रही अठारह सौ एलेनोर के पिता का निधन अठारह एलेनोर को इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया उन्नीस एलेनोर ने न्यूयॉर्क शहर में भावी राष्ट्रपति फ्रेंक रूजवेल्ट से शादी की १९२० सौ एलेनोर महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए समर्पित संगठन लीग ऑफ व्यूमन वोटर्स में शामिल हो गई १९२४ सौ एलेनोर ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में मुख्य भाषण दिया उन्नीस सौ एलेनोर अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनी उन्नीस सौ एलेनोर ने महिला पत्रकारों के लिए व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की एलेनोर गरीबों महिलाओं और अफ्रीकी अमेरिकियों की चैंपियन बनी उन्नीस एलेनोर ने नस्लवाद के विरोध में अमेरिकी क्रांति की बेटियों से इस्तीफा दिया 1945 फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का निधन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त उन्नीस सौ एलेनोर को संयुक्त राष्ट्र में पहले पहले अमेरिकी प्रतिनिधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया 1948 एलेनोर ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को पारित करने में मदद की उन्नीस एलेनोर रुजवेल्ट की एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई समाप्त